भारतीय दर्शन जैन दर्शन परोक्ष प्रमाण जैनों के मत में दूसरा प्रमाण है परोक्ष हेतु के द्वारा साध्य वस्तु के ज्ञान को परोक्ष तथा उस ज्ञान की प्रक्रिया को अनुमान कहते हैं स्वार्थ तथा परार्थ के भेद से अनुमान दो प्रकार का है अनेक दृष्टांतों को देखकर अपने मन में अपने को समझाने के लिए किए गए अनुमान को स्वार्थानुमान कहते हैं जैसे अनेक स्थानों में धूम को धूम को वन्ही के साथ अनेक बार देखकर देखने वाला मन में निश्चय करता है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ आग है इसी नियत रूप में हेतु और आग इन दोनों के एक साथ रहने को व्याप्ति कहते हैं बाद को कहीं जाते बाद को कहीं जाते हुए एक पर्वत में धूम को देख कर, उसे पूर्व में व्याप्ति के द्वारा निश्चित धूम तथा वन्नी के संबंध का स्मरण होता है और पुनः उस व्याप्ति विशिष्ट धूम को पर्वत में देखकर वह निर्णय करता है कि पर्वत में वन्नी है यही स्वार्थानुमान है इस प्रक्रिया में पर्वत पक्ष है पर्वत में रहने वाला धूम पक्षधर्म है धूमत्व से विशिष्ट धूम का पर्वत रूपी पक्ष में रहना पक्षधर्मता कहा जाता है इस प्रकार अनुमान में व्याप्ति और पक्षधर्मता ये दोनों आवश्यक है पंचावयव परि अनुमान अब यही बात दूसरों को समझाने के लिए लाई जाती है तो उसे अनुमान कहते हैं इसमें जिन पांच वाक्यों के द्वारा निर्णय किया जाता है उन वाक्यों को अनुमान के अवयव कहते हैं जैसे पहला प्रतिज्ञा पर्वत में वन्य है दूसरा हेतु क्योंकि पर्वत में धूम है तीसरा दृष्टांत जहां धूम है वहां वन ही है व्याप्ति जैसे रसोई घर में चौथा उपनय जो धूम बिना वन्य के नहीं रहता वह अर्थात व्याप्ति विशिष्ट धूम पर्वत में है पांचवा निगमन इसलिए पर्वत में वन ही है दशावय परार्थानुमान भद्रबाहु ने दस वैकालिक नियोक्ति में दस अवयव वाले अनुमान का उल्लेख किया है जिसका स्वरूप है पहला प्रतिज्ञा हिंसा निरोध सबसे बड़ा पुण्य है दूसरा प्रतिज्ञा विभक्ति हिंसा निरोध जैन तीर्थ तीर्थंकरों के मत में सबसे बड़ा पुण्य है तीसरा हेतु हिंसा निरोध सबसे बड़ा पुण्य है क्योंकि जो हिंसा का निरोध करता है वह देवताओं का प्रिय पात्र होता है और उनका आदर करना मनुष्य के लिए धार्मिक कार्य है चौथा हेतु विभक्ति हिंसा के निरोध करने वालों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुण्य में रहने की आज्ञा नहीं पाते पांचवा विपक्ष परंतु जो जैन तीर्थंकरों से घृणा करते हैं और हिंसा करते हैं वे देवताओं के प्रिय हैं और उनका आदर करना मनुष्यों के लिए धार्मिक कार्य है यज्ञों में हिंसा करने वाले स्वर्ग में रहते हैं छठवा विपक्ष प्रतिषेध हिंसा करने वालों की जैन तीर्थंकर निंदा करते हैं वे उनके आदर पात्र नहीं है और न तो वे देवताओं के ही प्रिय पात्र में दृष्टांत आर्त एवं जैन साधु लोग स्वयं अपना भोजन इस भय से नहीं बनाते कि कहीं उससे हिंसा ना हो जाए वे लोग गृहस्थों के यहाँ भोजन प्राप्त करते हैं आठवां आशंका दृष्टांत की सत्यता में संदेह का होना गृहस्थ लोग जो भोजन बनाते हैं वह तो आर्त तथा जैन साधु लोगों के लिए भी बनाते हैं फिर उसमें जीव हिंसा होने से उन गृहस्थों को तथा आर्त एवं जैन साधुओं को भी उस पाप का भागी होना पड़ेगा इसलिए उपरवयुक्त दृष्टांत ठीक नहीं है नौवा आशंका प्रतिषेध आर्हत एवं जैन साधु भिक्षा के लिए अपने आने का संवाद गृहस्थों को नहीं देते और न तो वे कभी किसी एक नियत समय में उनके यहाँ भिक्षा के लिए जाते हैं इसलिए उनके लिए गृहस्थ भोजन बनाते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है तस्मात उस पाप से अरह आर्हत एवं साधुओं का कोई भी संबंध नहीं है दसवा निगमन इसलिए हिंसा निरोध सबसे बड़ा पुण्य है